प्रमाणों को प्रस्तुत कर रहे थे था से, से प्रशासन गार्गी तीन आठ नौ एक्शर से, से प्रशासन किसी अक्षर तत्व का प्रशासन में प्रशासन ये सारे जो जावा प्रति वगैरह चल रहे थे इद्या असंसारण एक निमुक्त सिद्ध श्रुत श्रुतु निद्धि में प्रमाण है समझो समझ सिद्धौंतीन्व एक निमन असंसारण सिद्ध श्रुतया श्रुत प्रमाण स्मृदश्च और स्मृतियां भी है और स्मृतियां भी है उनकी स्वा सूत्र 29 सूत्र नंबर ट्वेंटी नाइन है स्मृत सहस्रशा चंद स्मृतिया तो एक दो नहीं हजारों हैं बोल सैकड़ों भी नहीं छपैसा नहीं बोल रहे हैं सहस्रशाह हजारों की संख्या क्योंकि अठारह चा, पुराण चार बुक पुराण रामायण महाभारत सब स्मृतियों में है इसमें तो ऐसी चीज़ हजारों बार कह दिया गया एक दो बार थोड़ी हर अध्याय में तो चार बार आ जाता है इसीलिए स्मृतियों का क्या करना है लेकिन आनंद विकार उनको पता भी रहे है यथा सर्वगतम सौक्ष्म आकाशम नोपलिप्य समम सर्वेश भूतेश गीता ईश्वर सरभूताना भी गीता इत्याद्या सौक्ष्म आकाश में अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए आकाश में समान बाहि दोषोप्त नहीं होता आत्मा शब्दों के द्वारा गीता में भी कह दिया गया है सकल भूतों में समान है अविभक्त विभक्तों में और वे सकल भूतों के अंदर विद्यमान है ईश्वर स्वर्देश रूढ़ाने माया तब इन्हें पूर्व पक्षी ने कहा था लेकिन सारी चीज हमारे मत में तो अर्थवादी तक जवाब ही नहीं दिया अर्थवाद तो या प्रामाण्य सिद्धांत के लचा अर्थवाद शक्योम इन सारी श्रुति स्मृतियों को अर्थवाद करके अब कथन करना संभव नहीं है क्यों अर्थवाद क्या होता है हमेशा शेष होता है अन्य का जो शेष होता है वह अप्रामाणिक हो जाता है अनुवाद भी अप्रामाणिक है केवल विधि मात्र प्रामाणिक होता है इसलिए मुख्य वेदांत पक्ष में क्या है कि सारी वाक्य भी वास्तव में अनुवाद ही है जितना दे रहे हैं क्योंकि मुख्य वेदांत में तो एक ही है तत्वसी अहम ब्रह्मासमी अयम ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म ये चार वाक्य विधि वाक्य है, है, है। भाग्ण भाग्ण का कथन करने वाले वाक्य बाकी सारी वाक्य इस ऐक्यता का प्रतिपादन करने के लिए के अंग भूता है, सही इसे सब अनुवादात्मक होने से अप्रमाणिक हो जाता है वेदांत पक्ष में भी ले तो मुख्य वेदांत पक्ष में अभी तो चल रहा है सृष्टि सृष्टि वाक्य अगर पर चल रहे हैं इसीलिए यहाँ पर वो बात नहीं है यहाँ पर सृष्टिया मान रहे ईश्वर को मान रहे हैं सबको मान रहे हैं को करने जा रहे हैं इसलिए इस पक्ष में क्या है हम इसको अर्थवाद नहीं मानेंगे वाक्यों को क्यों क्योंकि अर्थवाद हमेशा विधि वाक्यों का शेष हुआ विज्ञान को उत्पादन करे विशेष ज्ञान को पैदा करे वो अर्थवाद अनुवाद वगैरह होते हैं और जो अनिशेष होता हुआ नहीं होता हुआ अन्य नहीं होता हुआ जो, जो ज्ञान को पैदा करते हुए वो स्वतंत्र वाक्य है वे अर्थवाद नहीं कहे जा सकते वे अपने आप में स्वार्थ बोध करने में प्रामाणिक होते हैं जैसे वज्रहस्त पुर्रस्ता पुरन्द्रा इसको मानते हैं, भूतार्थवाद जो विद्यमान इंद्र को ही कथन कर रहा है वो वज्रहस्त वाला है उसका नाम पुरंद्र है इत्यादि जैसे में सिद्ध वस्तु का कथन करने वाले होने सुन भूतार्थवाद सिद्धार्थवाद कहते हैं आप भी सिद्ध वस्तु जो आत्मा है उसका कथन करने वाले सारी श्रुति स्मृतियां आप बता रहे हो इसलिए सारे श्रुति स्मृतियां भी भूतार्थवाद सिद्धार्थवाद माननी चाहिए तब सिद्धांति कहते हैं नहीं नहीं वह तब मानी जाती यदि किसी विधि का शेष होता तो जैसे वज्रस्त पुररा अन्य मंत्रों में आए हुए इंद्र शब्द की व्याख्या कर रहे इंदिरा स्वाहा मंत्र भाग में आ इंद्रष्टागपालम प्रय छेद कर दिया निर्वापेद कर कभी है इंद्र देवता के लिए आठ गपाल को पुणाश निर्वाप करनी चाहिए सब तो पूछा इंद्र कौन है विधि वाक्य इस विधि में आया हुआ इंद्र शब्द की व्याख्या करने के लिए आ गया अतव इस विधि का वो शेष हो गया इसलिए वह भूतार्थवाद माना जा सकता है लेकिन ये जो हमारे चित्र वाक्य है वेदांत के यह किसी भी विधि का शेष नहीं है किसी विधि का शेष नहीं है इसलिए कहते अन्योगित्व स्थिति अन्योगित्वि मतलब अन्य शेषत्व स्थिति ठीक कर दिया देखो अन्य अन्य शेषत्वर विषय ने तो बात जानी न कर्म विधि सन्निधिमनाट आई सबसे पहली बात ये कर्म की विधि के सन्निधि में पठित भी नहीं है जितने भी श्रुति स्मृति हमने बताया ईश्वर को कथन करने वाले त्मा को कथन करने के वाक्य कर्म के कर्मकांड के सन्निधि में पठित ही नहीं है सबसे पहली बात और दूसरी बात ये अनिशेष भी नहीं है ऐसा होता हुआ ज्ञान का बोधक है ये। प्रमाणी कर्म विधि वाक्यवध इस ऐसा वाक्य स्वार्थ प्रमाण होते हैं कर्म विधि वाक्य उनके समान अनुमान कर दिया ईश्वर प्राणी श्रुति स्मृति वाक्य प्राणी श्रुति स्मृति वाक्या पक्ष है ईश्वर परक श्रुति स्मृति जो वाक्य हैं ये क्या है पक्ष है वो कैसे हैं? है स्वार्थे प्रमाणी ये साध्य स्वाणा साध्य अन्य विशेष बोधकत्वाद हेतु है दृष्टान कर्म विधि वाक्य में अनुमान। ईश्वर विषयानी वाक्या ये पक्ष है स्वार्थ प्रमाणानी साध्य थोड़ा क्रम उल्टा रखा हुआ है इसे मैं जान के बोल रहा हूं पहले पक्ष हो गया उसके बाद भी हेतु दे दिया अन्य शेष फिर स्वार्थ प्रमाणानी साधिया बाद में दृष्टांत दे रहे हैं कर्मविधि ऐसा ही नहीं मान लो तुम्हारे के अनुसार अर्थवाद भी मान लो तो भी कोई आपत्ति नहीं अर्थवाद में कदार्थ भी यथार्थ यथार्थ था नहीं है क्यों अपाधित अर्थवादेदअपी नच उत्पन्न विज्ञानम बाध्य दे यहां पर थोड़ा छूट गया है पंक्ति चाह लिख लीजिए अर्थवादश्छेदी कहा लिखना है नच उत्पन्न से पहले अर्थवादश्छेदी नच उत्पन्न विज्ञानम बाध्य यदि इसको अर्थवाद मान भी लिया जाए मान लो पहला तो खंडन कर दिया कहते लिया नहीं, मान भी लिया जो, जो उत्पन्न जो विज्ञान है वो न बाध्य हो रहा है अधे वो विज्ञान बाधित हो वही नाथार्थ होगा सर्व विज्ञान आयथार्थ विज्ञान क्यों क्योंकि नाय सर्प इस विज्ञान के द्वारा रज्जु अधिकार्थ करता है विषय को भी हम अयथार्थ मान लेते हैं उस स्थल विशेष में नहीं तो सर्वथा सर्प कोई विषय अयथार्थ नहीं है अन्यत्र तो सर् सत्य ही है व्यापारिक सत्य तो संपन्न है इसलिए मात्र में जो सर्व भाषित हो रहा था भूता जो है जो है, वो आया था। सामान्य आया था था नहीं होता। इसी प्रकार यहां पर भी सब समझना है इसलिए भाषिकार संकेत कर दिया उत्पन्न विज्ञानम न पाते अर्थवादेद इसको आनंद करता है देखो किंच अर्थवादी न अप्राम्य प्रमाण नहीं हो सकता क्यों पदस्मन आदर्शना पदंगस्मन करके उत्पन्न होने पद समन्वय है उसका पाद होता वह नहीं देखने को मिलता है क्योंकि इसलिए मानना पड़ेगा इन वाक्यों के द्वारा बोधित वस्तु स्व प्रामाणिक वस्तु अशिता नोब पद्धत है कौन ईश्वर तो या ब्रह्म का बाधक कोई प्रमाण संभवी नहीं है कितने बातों को मन में, में रखकर कह दिया नचोत्पन्न विज्ञान इसलिए भी यह अप्रमाणिक नहीं है अप्रमाणित और हे तो दे रहे हैं अप्रतिषेदाचवास ईश्वर का बाद भी नहीं हुआ ना कहीं कोई श्रुति है क्या ईश्वर नास्ती ऐसा कहने वाली कोई श्रुति नहीं है स्मृति भी नहीं है कहीं ईश्वर नहीं है ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता थी निषेधो अस्थि ईश्वर नास्ती थी निषेधो नास्ती ईश्वर को निषेध करने वाला ऐसा कोई वाक्य ही किसी भी श्रुति स्मृति में नहीं मिलता है ये जो दार्शनिक लोग हैं वो है कपिला रहे ईश्वरा सिद्ध है लेकिन जो है जो स्मृतियाँ मूलत है मनुस्मृति जैसे गीता है महाभारत है अनेक पुराण है इनमें कहीं नहीं मिलता जो कह दे कि ईश्वर नहीं होता बल्कि सभी में तो भरपूर जो है ईश्वर का प्रतिपादन किया और उनकी भक्ति करने के लिए बहुत जोर दिया अंत्यकर्ण शुद्धि के लिए उन ईश्वरों के भक्ति करो इतना ही कहकर खत्म कर देते हैं इस वाक्य को आगे बढ़ाते नहीं है भाष्यकार थोड़ा से संकेत कर दिया इसमें इतना ही कहते हैं तथा देव ब्रह्मणे ब्रम्हण रूपे मूर्तंशयमूर्त प्रस्तुत किया नेत्री जी प्रस्ताद प्रक्षेद यदि प्रचेदी देखे जैसे इस जगत को ब्रह्म का दो रूप कह दिया मूर्त और अमूर्त मूर्त और अमूर्त मूर्त कौन प्रतिजल तेज अमृत कौन है वायुराकाश इनको आगे चक्कर क्या कर दिया नेति कर ककर ऐसा नमूर्तम कर दिया इन ब्रह्म का ईश्वर स्वर का वर्णन जहां किया उसके बाद में नेति नहीं बोला जो अध्यारोपित माया के द्वारा अध्यारोपित मिथ्याभूत वस्तु है उनको तो नेति कह रहा है और जो अध्यारोपित नहीं है जो मिथ्या नहीं है उसको नीति करके नहीं नैवम करकेश्वर इस तरह से कहीं ईश्वर का प्रकरण को आरंभ करके बाद में उसका निषेध कर दिया ऐसा उपलब्ध नहीं होता प्रच्छेदावस न भवती किंतु अप्र, अप्राप्त तब कोई कह सकता है प्रक्षेदास नवदी प्रतिद का अभाव होने से वस्तु नहीं है मान लो जैसे खपुष्प है इसका क्यों करेगा कोई खपुष्प है क्या कोई चीज तो प्रसिद्ध भी नहीं इसलिए उसका प्राप्त हो सत्या प्रतिद अभाव से प्राप्त हो सत्यम एवं प्राप्त हो और प्रसाद अभाव से उभय अप्राप्त वस्तु का न प्रतिद हो सकता है न प्रतिद का भावी कथन होगा इसे तुम्हारा ये ईश्वर खपुष्प के समान होने से इसका होने कारण, इसको के ऐसे सेना अप्राप्त तव दी किन्तु अप्राप्त रागत प्राप्त भूत हिंसा निश्चित से प्राप्ति रस्ती जैसे रागद प्राप्तों का राग क्या है भूतों की हिंसा उसको निषेध किया जाता है का से इसे तो है है तुम्हारे सारा वाक्य अन्य सिद्ध वाक्य इस आशंका को बताकर के जवाब दे रहे हैं अगला सूत्र से थर्टी वन सूत्र नंबर इकतीस है प्राप्त भाव नोक्त अप्रतिषेदांग्रहवाकी को प्रकारांतरण बताएंगे पहले इस के द्वारा पूर्व देते हैं कोई कह सकता है ना निशोध निषेधो भी ना प्राप्ति ऐसा पूर्व स्थापना व्याप्ति बना लिया उसने ये प्राप्ति संभव तस निषेधों संभव जब प्राप्तिर नव कुतो निषेध ईश्वर से प्राप्त प्राप्तिर नुतो निषेद अदेद भाव जाप का वाक्य सूत्र है जो आपने पूछ हेतु दिया वह तो व्य विचारीग्रस्त हो गया इससे ईश्वर असत सिद्ध हो गया प्रसाद उल्टा पड़ गया हेतु तो हमारे ऊपर तब सिद्धांत कितन नहीं, नहीं। प्राप्त बाबा न ना इसकी जवाब मैं बता चुका हूँ ईश्वर के प्राप्ति अनेकों श्रुति स्मृति युक्ति प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है प्रत्यक्ष लोग मानता है ना ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण है किसी भी आदमी से पूछो कहो ईश्वर नहीं है तो उल्टा आपको डांटेगा नहीं ऐसे कैसे आदमी हो आप हम तो सोच रहे थे बड़ा शहर से आए बड़े पढ़े लिखे आदमी हो और आपसे तो नास्तिक हो आपसे भलाम अच्छे हैं हम तो किसी पत्थर को भी भगवान मान की पूजा कर लेते हैं और तू तो, तो भगवान ही नहीं बोलता लोग तो उल्टा डांटेंगे इसे प्रत्यक्षता लोक सिद्ध लोक में सर्व साधारण जन में सिद्ध सर्व जनीन में तत्व सारी दुनिया इस बात को जानती है कोई ईश्वर नाम का तत्व है जो संसार को चला रहा है और हमारे कर्मों के हिसाब किताब रखता है और समय समय फल को देते रहता है ये आम आदमी अनपढ़ भी सब जानते है कुछ अधरे जो पढ़े लिखे होते हैं ना जो पूरा ज्ञानी नहीं है जो पूरा ज्ञानी भी नहीं है वो गड़बड़ करते हैं है भी है बोलते कोई नहीं है बोलते कोई तो उसका मूर्ति भी है शरीर भी है कोई तो शरीर नहीं है और शरीर कोई कहता है नित्य शरीर है कोई कहते तो उसका शरीर बिल्कुल नहीं होता ये सब लड़ाई झगड़ा झगड़ा है आगे बुद्धि वालों का काम इसलिए याद पूरा ज्ञानी बन जाओ ठीक रहता मस्त रहता है पूरा ज्ञानी ठीक बीच वाले ना वाले को गड़बड़ ज्ञान तो है नहीं और सारे सात्रों गलत इस्तेमाल कर देंगे तो बोलता ही नहीं और भी बोलता नहीं जो है जो तो ठीक है अब देखो। आप कुछ भी बोलिए सत्य वचन ही महाराज सत्य वचन महाराज अगेरा घोड़ा है नहीं ये गधा है सत्यवचन तो उसको भी तो आप आदमी नहीं हो सत्य वचन मारा बड़े भोले होते हैं सब समझते हैं महाराज क्या है फिर भी, भी वस्त्र की इतनी इज्जत की गुरु नानक ने एक बार क्या किया कि किसी महात्मा ने धोबी को कपड़ा दिया होगा ज्यादा गंदा हो गया होगा धोने के लिए दे दिया था अब सारे कपड़े लाल गधे के ऊपर धोबी ने क्या कियाधु का वस्रू ऊपर डाला क्या नीचे डालना ठीक नहीं गृहस्थियों में सब कपड़ा नीचे ऊपर में साधु का वस्त्र फिर देख दो तो गधा है तुम्हें तो कोई बात नहीं लाल वस्त्र पर रहना ना। लाल वस्त्र इज्जत करना चाहे वो किसी पर पड़ा हो चाहे गधे पर पड़ा है घोड़े पर पड़ा है या पत्थर पर या आदि पर है को मुझे इज्जत करना है वही परंपराओं के भक्त सारे सिख लोग वगैरह पूरे पंजाब हाल आज, जो, जो लाल पेन के चला जाए वो गधा है घोड़ा है आदमी है कि राक्षस है कि कुछ भी है उसे साष्टा में प्रणाम कर लेंगे सत्य वचन मा रहा है जो आप कर सब सत्य इसीलिए लोक सिद्ध पहले बोल चुके भाषण लोक सिद्ध है अनुमान से सिद्ध कर दिया ईश्वर की जरूरत है कर्म से व्यवस्था नहीं हो सकती है कहा था ना दृष्ट न्याय अनुपत्य है और हितों को प्रस्तुत किया श्रुति दिया स्मृति दिया सब है इसलिए कह दिया इस गौर को हमें जवाब अलग देने की जरूरत नहीं है उक्त हिंसावत प्राप्त भाव प्रतिष्छे नार विचेद न ना पूर्व पक्ष यह मांसा सर्वा भूतान इत्यादि इसलिए निषेध आरंभ हुआ क्यों रागत हिंसा की प्राप्ति थी अत प्राप्त कई निषेध श्रुतिया में भी होता है और ईश्वर तो प्राप्त ही नहीं है इसलिए ईश्वर के निषेध आरंभ नहीं हुआ है प्राप्त क्यों नहीं है क्योंकि है ही नहीं वस्तु होता केन कहीं न कहीं तो उसको प्राप्ति केन माना जाता और उसका उसका अन्य किया जा सकता था, था प्राप्तता हिंसा और उसका हो गया एक प्रकार से प्राप्त को अन्य प्रकार से निषेध कर दिया जाता है और ये असक्त होने के नाते किसी भी प्रकार से प्राप्ति नहीं है इसे इसका किसी प्रकार से शास्त्र आरंभ ही नहीं किया निषेध करने के लिए भी ईश्वर सद्भाव है न्याय ईश्वर के सद्भाव में अनेक प्रकार की युक्तियां व्याप्तियां हेतु वगैरह हमने कह दिया है इस प्रकार से उसका परिहार समाप्त कर दिया अब पहले जो वाक्य आरंभ हुआ था कर्म निश्चित न उसको दोबारा उठाकर करे अथवा दूसरे ढंग से उसी व्याख्या की जा सकती है अप्रचित कर्मण फलदान ईश्वर काला न प्रसिद्ध आप प्रतिषेदात दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे कर्मण फलदाने ईश्वर कालादिना प्रतिषेधो नम कर। का फल देने में जब प्रतिषेदा था ना उसको इस ढंग से घटाएंगे पहले लिया था ईश्वर नास्ते प्रतिषेधो न दी बराब करें नहीं, नहीं। दूसरे ढंग से फलदान में ईश्वर ना फलदातम निषेध नहीं ईश्वर का निषेध नहीं पहला था और अब ईश्वर आदियों में फलदातृत्व का निषेध नहीं ऐसा क्योंकि मुख्य रूपेड़ा मीमांस भी मंत्र ईश्वर को मानता है ना मंत्रात्मक तो ईश्वर है और उस ईश्वर की क्या है विग्रह नहीं होता फलदान फलदाता नहीं होता वो ऐश्वर्य नहीं उसके पास है ना भोग नहीं लगाया जाता यह सब बोला वो ईश्वर को नहीं मानते नहीं कह रहे उनका कहना है मैं ईश्वर को मानता हूँ वो मंत्रात्मक ईश्वर होता है इसीलिए उसमें कोई मूर्ति नहीं हाथ पैर वाला संग चक्रधारी तुम तो लोग जो कल्पना करते हो ऐसा कोई नहीं जो वैकुंठ लोग कैलाश लोग में बैठा हुआ मैं हुआ। हो आदमी ऐसा हम नहीं मानते विग्रह विशाम ईश्वर प्रसन्नता जो बताई गई है वो ईश्वर के अभाव का नहीं ईश्वर की पांच चीज नहीं मानता हूं ईश्वर को मानता हूं ईश्वर में जो पांच चीजें आप मानते हो वो मैं नहीं मानता क्यों हमारे ईश्वर मंत्र आत्मति होता है ये उनका सिद्धांत है इसलिए ईश्वर नास्ते से जो पहला पक्ष था वो अन्यों अन्योग दृष्टिकोण से है अब मुख्य मीमान से जवाब क्या लूंगा इसलिए तुम जिस फलदातृत्व का निषेध कर रहे हो वो श्रुति में उसका निषेध नहीं है कोई शुरू ये नहीं कहता है ईश्वर फलदातृत्व नहीं है यह तुम ईमान से को बना कर लिया फलदातृत्व की अवसर मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्म ही फल दे सकता है तुम्हारी है दूसरे ढंग से अन्वय कर दे रहे भाष्य आप प्रसादा का तो मतलब है कर्मणा कर्म का जो फलदान देने में कर्म का फल देने में ईश्वर कालादियों में जो माना गया अन्य समस्त आशे दर्शनों के द्वारा माना गया जो फलत्व है उसका निषेध नहीं हुआ है अर्थात सकल कर्म फल निरपेक्षा क्यों उनके संसार में हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा निमित्तांतर की निरपेक्ष निमित काल रूपी निमित्त की अपेक्षा के बिना केवल कर्ता से प्रयुक्त होकर के कर्म फल दे रहा हो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता स्वर्ग स्वर्ग इत्यादि शास्त्रम न सुंदर समझा रहे हैं। स्वर्गाम तो इतना ही कहता है या कर्म फल देगा कर्म जो है याग जो है फलदायिनी शक्ति को संयुक्त है इस बात को स्वर्गम ज्योति करता है लेकिन वो ये नहीं कहता है फल कर्म जो देगा वह निमित्तांत निरपेक्ष स्वतंत्र रूपे कर्म स्वयं ही देगा यह तो तो मंत्र से इतना अधिक कल्पना करोगे वाक्य भेद दोष होगा पहले वाक्य तो स्थापित कर रहा है कर्म फल देने की फलदाय शक्ति कर्म में है एक कल्पना मंत्र सब आपने कर दिया फिर से दूसरी कल्पना करनी पड़ेगी निमित्तांतर निरपेक्ष दो एक वाक्य से करोगे उसका तो नाम वाक्य भेद दोष होता है जो कि स्वयं बहुत ही भयंकर दोष दोष दोष दोष माना है इसको यानी आया था विरुद्ध वाक्य भेद गौरव वगैरह मानते हैं जो उनमें से वाक्य भेद सबसे भयंकर दोष मानते हैं एक वाक्य के द्वारा दो अर्थ का प्रतिपादन परस्पर अवृद्ध भले किंतु परस्पर विलक्षण दो वृद्ध अर्थों को दो विलक्षणों को यदि आप प्रकट कर रहे विरुद्ध ना भी हो कि विलक्षण अर्थों को आप स्वीकार करते हैं फिर तो निश्चित रूप वह वह वाक्य में दोष माना गया है शास्त्रम वाच्य शास्त्रेद्य अन्य योग विवच्छेद और दूसरी बात हमेशा हमने देखा है शास्त्र तो अयोग का व्यवच्छेद करता है अन्य योग का व्यवच्छेद नहीं करता अयोग का व्यवच्छेद करता है क्योंकि विधियां हमें से क्या अत्यंत अप्राप्त का कथन करते हैं अपराप्त का कथन करके अपराप्त अन्य का निषेध करता हुआ अप्राप्त किसी अन्य विषय को विधान कर देते हैं अयोग का व्यवच्छे रखे न की अन्य योग का व्यवच्छय रखे कैसे समझा रेखो स्रक् चंदन वनितादि निमित्त निरपेक्ष से कर्मणा फल हेतुत्व अनुपलम भात क्योंकि जो है चंदन वनिता आदि जो वस्तु हैं वो निमित्त निरपेक्ष होकर के कर्म जो है, फल का कारण बन जावे, ऐसा इन चीजों में देखने को नहीं मिलता देमित प्रमाणांतर सिद्ध हो जो सर्व वनिता आदि है फिर भी अपना देने के लिए किसी निमित्त की अपेक्षा जैसा करते हैं उसी प्रकार से ईश्वर से आप टेस्ट ईश्वर को भी आपको मानना पड़ेगा कर्ता के द्वारा किए गए कर्मों का जो है फल प्रदान करने में बीच में निमित्तांतर रूपा ईश्वर को मानना चाहिए न च निमित्तांतर समझाया मूल में न कर्य प्रोत्तम फल दृष्टम भवदी इसलिए भी आपको मानना चाहिए कि ईश्वर को फलदाता है ना कालांतरे फलदो भवति भवती और दूसरी बात विनष्ट जो याग है वह तो अपने आप कालांतर फल देवगा ऐसा कभी हो नहीं सकता है नच भवति नियत पुरोषण भी प्रधत्त याग से कारणत्व संभव क्यों कारण जो है नष्ट हुआ जो याग है वह तो किसी के प्रति कारण नहीं हो सकता नष्ट याग किसी कारण नहीं हो सकता जैसा किसी की स्त्री का नष्ट पति पुत्रोत्पत्ति में हेतु तो नहीं हो सकता उसी प्रकार से यह कर्म जो नष्ट हो चुका है वो तो फलोत्पत्ति में कारण नहीं हो सकता क्योंकि तो नियम यह है जो भी फलोत्पन्न होता है वह तो कारण क्या होना चाहिए उसका नियत पुरुक्षण कारण का लक्षण क्या गया संग्रह में कार्य नीत पूर्ववृत्तित्य का नीत पूर्ववर्ती नियत पुरुक्षण वृत्ति होनी चाहिए हो। कारण माना जाएगा कब तो नष्ट हो गया और फल तो आने को जन्म के बाद मिल रहा है उस कर्म का तो ऐसे कर्म को फलदान के प्रति कारण कैसे ईश्वर तो कोई समस्या नहीं रहेगी ईश्वर तो नित्य है इसी चाहे हजार साल बाद में फल मिले उस कर्म का तभी ईश्वर तो है ना देने वाला कारण आते सकल कर्म फल फल जो उत्पत्ति के पुरुक्षण में ईश्वर की अस्तित्व है ही है ईश्वर में कारणत्व तो मानना ज्यादा उचित बनता है कर्म की अपेक्षा सप्तम ही कारणत्म नरे कर्म को हम कहते हैं कर्म का तात्पर्य कर्म अपूर्व और अपूर्व हमने कहा है सदा बना रहेगा जब तक तो फल प्रदान नहीं करता फल देकर के अपूर्व होता है तब हम कहते हैं ठीक है, है अपूर्व द्वारे जब कहते हैं भी उत्पन्न नहीं हो सकता भारत तो है, है। क्योंकि किस चीज को आप निमित कारण मानना चाहेंगे वह भी किसी किसीवान उस व्यापारवान को पकड़े बिना नहीं हो सकता कि किसी चीज को जैसे हमने आप कह दिया हथौड़ा किल ठोकने का साधन है ठीक है जो हथौड़ा किल ठोक दे आपके बिना कैसे करेगा हो? वो वो जब तक किसी व्यापार पुरुष से व्यापार से विशिष्ट नहीं होता तब तो वकील एक टील को भी ठोक नहीं सकता किलों पर पड़ा रहेगा और किल भी मस्त रहेंगे कुछ नहीं होएगा होगा की कील रख दो और रख दो और गई हथौड़ा चल तू सब कील ठोक दे नहीं ठोक सकता इसलिए कहते हैं कि भाई जो द्वारवती विना असती द्वारवती है द्वार तुम मे उन मैं नच्छा औषध पान दृष्टान था औषधि पान दृष्टांत बनाया था ना दवाई पीते पीते धीरे धीरे साफ रोग नष्ट हो जाते नहीं हो जाता वैसे कर लो कहते नहीं नहीं औषध आदि अवय लेकिन औषधि भी नष्ट थोड़ा हो गया है उसके अवय अंदर बने हुए सूक्ष्म रूप में स्थूल अवयव नष्ट हो जाएगा निकल जाएगा शौषाधि के माध्यम से माध्यम से लेकिन सूक्ष्म उसके बने हुए हैं अंदर में वही वास्तव में लड़ते हैं संस्कृतानं औषधात्यव संस्कृता फल काल पर्यतम के मामले संभव है क्योंकि जैसा सेवी बुद्धिवत से बुद्धौ तो जैसा सेवी बुद्धि के समान सेवक के द्वारा सेवक क्या करता है जब भी आएगा मालिका सबसे हाजरी महाराज साहब मैं आ गया हूँ सलूट मारेगा वो मैं आ गया हूं मैंने हाजिरी दे दिया उसने नहीं बोलेगा अपने आगे काम करके जाए और आप सोचेंगे आया ही नहीं था तो कह सकते हैं तो तू आया ही नहीं था उस दिन मालिक हम आए थे तो आए थे हमें क्यों नहीं पता है अरे हम आते ही सुरस बताना चाहिए हम आ गए हैं और आजकल के जमाने में होता है तो कुछ अक्षर कर दे बड़े अधिकारी हो तो छोटे मोटे अधिकारी कार्ड पंचिंग करता है नहीं तो आज के दौर तो ना एकगा ऐसे होता था धंधाबाजी चलता था इस हटा दिया हम मशीन लगा अंगूठा वाला अंगूठा को दिखाएंगे तब वो अपने कटकट कर -कर करेगा वो नहीं तो नहीं करेगा हर आदमी जितने मजदूर लोग काम कर रहे हैं के अंगूठे का निशान उसके अंदर रिकॉर्डेड है जैसे आप लगाएंगे वो जांच कर लेगा ये अंगूठा जो है निशाना वो निशाना अंदर जितनी भी हैं वो सब किससे मिलता है जुलता है मिलते जुलते साथ उसको फिर हाथ में डाल देगा यदि आप ज्यादा गंदा अंदा डाल कर तो कर दोगे किसी और के हाथ लग जाएगी आप एब्सेंट हो जाओगे बढ़िया धो करके ढंग से जाना पड़ता है वहाँ दोनों टाइम बाहर जाते वक्त भी और अंदर जाते वक्त भी दोनों टाइम बढ़िया साबुन से धो धा करके शुद्ध धोकर साफ करके जाना पड़ता है नहीं तो किसी और की हाजिरी लग जाती है इसमें भी वो गड़बड़ हो रहा है लोग परेशान है इसलिए ये भी फेल हो रहा है जो में आया नहीं उसकी हाजिरी लग गई क्योंकि अंगूठे में कुछ गंदगी थी और वो अंगूठे जिसमें गंदगी कारण से सारी जो निशान ठीक से उसको पकड़ नहीं पाया कंप्यूटर में उसमें अंदाज लगा किसी और की तुलना कर दिया किसी और को हाजिरी दे दिया उसने ओके कर दिया और जिसका था वो एबसेंट हो गया बचा इस तीन तीन काम बड़े बड़े फैक्ट्री में तीन तीन काम करने पड़ रहे हैं तीन तीन रिजिस्ट्रो में कंप्यूटर का मेंटेन कर रहा उठा वाला दूसरे एक और विजिलेंस होगा पूरा चेक करने वाला रहता है वो कहते हैं यहाँ कार्ड भी पंच कर उस अंदर एक ऑफिस में वो भी कहते यहाँ रजिस्ट्रो साइन भी कर तीनों काम करना पड़ता है अब कहाँ कहाँ चोरी करेगा आदमी तीन <laughs> जगह हाजिर लग रही है तीनों टैली होता है तब तनखा तय होती है झंझट ही झंझट कारण क्या है आदमी बेईमान हो गया और कुछ यहां भी ईमानदर्द कहा रजिस्टर था पहले जमाने में कभी ना कोई रजिस्टर है न कोई कंप्यूटर है सेंटर है कुछ अटेंडेंस नहीं कुछ नहीं आदमी आया हाँ मालिक राम राम करके चला गया बस दिमाग में मालिक ने रख लिया हाँ भाई आज आया था यही है सेवक के द्वारा जैसा सेविक बुद्धि में एक संस्कार डाल दिया मैं आया था तो इसी तरह से तीसों दिन बोलता है रोज रोज राम राम राम राम रोज बोलेगा 30 बार 30 दिन तब मारी समझा 30 दिन इसने 30 बार राम राम बोला है ये तीसों दिन आया है इसको तनखा दिया जाए तीस दिन की तंखा जैसा वैसे आप जो कर्म कर रहे हो ना वो सब ईश्वर के बुद्धि में रिकॉर्ड हो जाता है आपका राम राम ईश्वर तो की खोपड़ी में रिकॉर्ड जाता है फलम भवदीति युक्तम का बुद्धि में भी क्या हो गया बुद्ध हो तो संस्कृत जैसा सेवक के द्वारा सेविका बुद्धि संस्कारित कर दिया गया छाप डाल दिया उसने मैं आया था हाजरी देकर के उसी प्रेर आपने क्या कर दिया कर्म के द्वारा ईश्वर के बुद्धि में एक संस्कार डाल दिया कि आपने अमुक कर्म डाल ईश्वर के बुद्धि में यह प्रिंट हो गया है अमुक आदमी अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक जगह पर अमुक कर्म कर दिया था और बिल्कुल ढंग से किया था दक्षिणा भी पूरा दिया सारा चीज ढंग से काम किया या इतनी विगुणता से कर दिया इतनी सगुणता से कर दिया सारा वो पूरा मार कार्ड हो जाता है उसी हिसाब से फल होगा संस्कृत कर्म आरोह अठित कर्मण संस्कारा आपने संस्कारित कर दिया ईश्वर की बुद्धि करके समझा रहे है उसको कर्मा अनेन अनेता अमुक कर्म अमुक द्वारा कर दिया गया कर्मणा ईश्वर से बुद्ध से कर्म करने के द्वारा आपने क्या किया ईश्वर के बुद्धि में एक आरोह हो गया आरो हो आरो में भी तीन नंबर दे रहे हैं आरोह हो गया तो मैं चढ़ गया बुद्धि में चढ़ गया ने हाजरी चढ़ा दो यहां लोक में लोक में ही भाषा है ना हाजिरी चढ़ाओ वो बुद्धि में चढ़ गया का मतलब है वहां उसका एक निर्णय हो गया इस विषय बन गया अमुक ने अमुक कर्म को अमुक स्थान पर इस प्रकार से किया है तो यागादि कर्मणा संस्कृत कर्मणि कर्मणि विनिष्ठी यागादि कर्मों के द्वारा ईश्वर के प्रति में संस्कार डाल दिया गया एक अमिट छाप छोड़ दिया गया तो कर्मणि विनिष्ठी और कर्म का नष्ट होने पर भी से व्यादिवत जिस सेव्यादियों में देखा गया वह समय से फल देते हैं अपने नौग्रहों को उसी प्रकार से ईश्वरा फलम कर्तुर कर्तवदी ईश्वर से कर्ता को फल प्राप्त होता है ऐसा कहना ही युक्तम भवती उचितमती अने सेव जिससे भी बुद्ध हो संस्कृत कालांतरे में भी सेवायाद राजा दे फलम भवती तद तरह पूर्व पक्षी कहेगा महाराज ठीक है ये लौकिकाना फल साधन चेतनाधीनम दृष्ट तथा वैदिक यागादे फलां धातव विनापि, क्यों वाक्य प्राण्या भविष्य शुरु काम इस वाक्य में तथ है न वेदवाक्य कोई साधारण वाक्य क्या अरे आप पुरुष कह देता वो हो जाता है पुरुषो से सच्चा आदमी जो होता है वो जो कह देता है वो हो जाता है प्राणों पास कहते हैं सूखा पेड़ भरा हो जाओ फल दे दो तो हो जाता है अभी वाकी कह रहा है और वो निर्तक कैसे हो जाएगा तो। पूर्व पक्षी बड़ा सुंदर है ठीक कह है क्योंकि अन्य परिषदों में कहा ना प्राणोपासखे से फल दिला सकता है और सत्यवादी हर्ष ने क्या किया था विशेष छेड़ों को सूखे पेड़ों से फल दिला दिया था ऐसे बहुत सारे घटनाएं भी है और आजकल भी देखने को मिलता है बोल बोल दिया फूल फूल तो आज आ गया घड़ी घड़ी कर दे ले लो जब पुरुष का संकल्प पुरुष का वचन साकार हो जाता है तो वैदिक वचन क्यों साकार नहीं होगा अतएव कोई दाता वाता बीच में जरूरत है नहीं सीधा वाक्य वाक्य पूर्व पक्ष ने कहा कि करते हैं बोलते हैं। न तो पदार्थ स्वभाव जहती क्योंकि पदार्थों तो का कभी देखा गया सैकड़ों वाक्यों की कहने के बावजूद भी वाक्य शेना भी क्योंकि नियम क्या है शास्त्र ज्ञापक न कारक होता है कारक नहीं होती है ना दान रूपी देनारूपी क्रिया देना रूपी क्रियात्व शास्त्रांग नहीं है शास्त्र में शास्त्र केवल क्रिया और क्रिया संबंधित पदार्थों का ज्ञापक होता तक ज्ञान प्रदातृत्व उसके अंदर है और कुछ नहीं हाँ? विधि क्या कर रहा है विधि कर कर देता है क्या विधि आपको बोलता है करने के लिए तो हमें बोध कराया ना केवल कि हमसे करा दिया उसने हमें करने के लिए बोध कराया करना न करना फिर अभी आगे ना करतुम करता उपासित आ राम उपासित शुची जीवनम जो शुद्धता पूर्वक जीवन यापन करना चाहता है उस व्यक्ति व्यक्तिवत जीवन हर हर संध्या को पास होता विधि तो है ये तुम कौन कर रहा है कितने लोग कर रहे हैं वो नहीं करता तो विधि तो क्या ज्ञापन है ना हमारे सर पर डंडा भी देगा डरा भी दिया नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे तो हम नर्क में जाएंगे कोई बात नहीं तो ठीक है फिर जाओ उस व्यक्ति क्या करेगी अब अब आज जब एक करें हम में जाने को तैयार है तो क्या करोगे श्रुति क्या कर लेगी या नहीं तो इसलिए हाँ हो तो सारे माध्यम शब्दों के माध्यम से वस्तु का ज्ञापन मात्र है। करता करते करते का ज्ञापन करा दिया पदार्थों का सैकड़ों वाक्यों के द्वारा कह दो अग्नि ठंडा हो जाएगा अग्नि ठंडा हो जाएगा अग्नि क्या जा बार बोल लो क्या कर दो? किसी भी देशांतर में किसी भी कालांतर में भी कभी भी अग्नि ठंडा होने वाला नहीं पदार्थ अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता। सकते वाक्य शतेना भी देशातरी कालांतरे वर्थ न जहतीहती नहीं देश कालांतरेश अग्निष्ठो और स्पष्ट कर करके दृष्टांश है क्योंकि किसी भी देश में किसी भी काल में अग्नि कभी अनुष्ट नहीं हो जाता यह कि आप कोई चीज का वजन किया यहाँ पांच किलो था वो अमेरिका में हो सके चार किलो आठ सौ ग्राम हो जाए दो सौ ग्राम घट जाएगा हो सकता है ये जो गुरुत्व शक्ति है ना कम बेसी हो जाती है पहाड़ में जाओ वजन बढ़ जाता है जो यहाँ एक किलो है वह एक किलो डेढ़ ग्राम हो जाएगा देखने को मिलता है इसी गुरुत्व शक्ति की न्यूनाधिकता में फर्क पड़ जाता है अनेक स्थानों में देश देशांतरों में अनेक कारणों से ये कारण नहीं अनेक कारण नहीं। जैसे ऊपर उठोगे वैसे वैसे गुरुत्व शक्ति घट जाता है आकाश मंडल में और ऐसे भी जगह जहां इस पृथ्वी का गुरुशक्ति मतलब नहीं संबंधी नहीं है खत्म गुरुशक्ति आदमी हवा में आकाश में तैर रहा है करेगा तो एक किलोमीटर भाग जाएगा ऐसे ऐसे जगह में तो इसीलिए चीजों में थोड़ा बहुत अंतर देखने से वस्तु का स्वभाव परिवर्तन तो नहीं हुआ ना वजन घटा बढ़ा कहीं पर लेकिन अग्नि ठंडा नहीं हो जाएगा ऊपर में जाकर चुके कहते हैं देश कालांतरे से जागे अनुष्टो कदापि न भवदी